शो no टॉक, धर्म की यात्रा नंबर सिक्स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 उन्हीं दुष्टों के कारण तो मुझे वो गाँव छोड़ना पड़ा और एक ही कामना लेकर निकला हूं कि किसी दिन समय मिला शक्ति मिली तो उस गाँव के लोगों को बताऊंगा उन्होंने क्या मेरे साथ किया उस गांव में बड़े रद्दी लोग हैं उस गांव के लोगों की याद भी मत दिलाएं मेरा हृदय क्रोश आग से भर जाता वो बुरा हंसने लगा उसने कहा कि नहीं नहीं मैं क्यों याद दिलाऊंगा लेकिन इतना बता दू मैं इस गाँव में सत्तर साल से रहता हूँ इस गांव के लोग उस गांव से भी ज्यादा बुरे हैं आप आगे बढ़ जाए कोई और गांव खोज ले आगे बढ़ भी नहीं पाया था अजीब संयोग के एक और घुड़ सवार वहाँ आके रुक गया और उसने उस बुढ़े ऐसी पूछा कि मैं कोई नया गांव खोज रहा हूँ जहाँ बस जाना है इस गाँव के लोग कैसे बूढ़ा बोला हैरानी आश्चर्य अभी अभी मैं उत्तर दे चुका हूँ फिर भी तुमसे पूछ लेता हूँ कि उस गाँव के लोग कैसे थे जहां से तुम आते हो वो आदमी हंसने लगा जैसे कोई मीठी याद उसकी आंखों में खुशी बन गई और वो कहने लगा उस गाँव के लोगों की याद भी एक संगीत के मन को भर देती है बड़े प्यारे लोग थे उस गाँव को छोड़ना पड़ा मजबूरी में लेकिन एक ही कामना लेकर एक ही प्रार्थना लेकर निकला हूँ कि कभी फिर जब दिन फिर जाएंगे तो उस गांव में वापस लौट जाऊंगा मेरी कब्र उसी गांव में बने यही प्रार्थना बहुत भले थे वे लोग और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए याद के उस बूढ़े ने कहा घोड़े से नीचे उतारा हो हम स्वागत करते हैं मैं सत्तर साल से इस गाँव में रहता हूँ मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ इस गाँव के लोग तुम्हारे गाँव के लोगों से बहुत अच्छे हैं तो लौटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आ ये गांव बहुत अच्छा है अगर आप भी उस गांव के दरवाजे पर खड़े होते तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है मैं उस गांव के दरवाजे पर खड़ा था और बहुत मुश्किल में पड़ गए मैंने दोनों ही उत्तर सुन लिए थे इसलिए मुश्किल में पड़ गए वो बूढ़ा बड़ा अजीब आदमी था एक को कहने लगा कि गांव के लोग बहुत बुरे हैं कहीं और खोज लो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 फूल उगते हैं तो सारी दुनिया में फूल ही फूल फिल जाते हैं। हम जो देखते हैं वो हमारे ही भीतर का प्रक्षेपण है प्रत्यक्षण है हमारे भीतरी जो छिपा है वही बिखर के चारों तरफ दिखाई पड़ने लगता है दुनिया आपको कैसी दिखाई पड़ती है इससे ये पता नहीं चलता है कि दुनिया कैसी है इससे ये पता चलता है कि आप कैसे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 आदमी को यह समझाया जा रहा है कि जीवन का एक ही लक्ष्य है कि किस भांति जीवन को छोड़ने में सफल हो जाओ आवागमन से कैसे मुक्ति मिले इस तरह की ना समझे की बात आदमी को समझाई जा रही है जीवन बुरा है इससे कैसे छुटकारा हो जाए जन्म बुरा है मृत्यु बुरी है जीवन बुरा है सब बुरा है किस तरह छुटकारा हो जाए जीवन से हम कैसे बच जाए समझाया जा रहा स्वभाव इस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 ये जो आज सारे जगत में उदासी मालूम पड़ती है अर्थहीनता मीनिंग लेसनेस मालूम होती है जीवन में कुछ भी नहीं सब बेकार मालूम होता ये किन्न कर दिया ये जीवन को बेकार उन शिक्षकों ने उन टीचर्स ने जिन्होंने कहा जीवन नसार जीवन नसार जीवन नसार बुरा है सब व्यर्थ है सब छोड़ो ये जो सबको छुड़ा देने वाले सबसे अलग करा देने वाले जीवन को उदास और वैराग्य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 और चिल्लाते रहते हैं असार है असार है व्यर्थ है, व्यर्थ है। और ये जो लोग इस धांति असार और व्यर्थ कहते चले जाते हैं इनके लिए वो असार और व्यर्थ हो जाते हैं इसलिए नहीं कि वो असार और व्यर्थ था बल्कि इसलिए कि इन्होंने असारता की दृष्टि को तो खबर दिया या फिर कोई एकांत थोड़ा बहुत चखता है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 और उनसे जांच परख करे तो कुछ पता चलता कुछ भी पता नहीं चलता जीवन के सारे अनुभव परिपूर्णता के के समग्रता के अनुभव है समग्रता में ही पता चलता है कि क्या था एक आदमी है कौन उसके हाथ को काट ले और हाथ की जांच परख करे और पूरे आदमी के बाबत निर्णय ले उसका निर्णय सच होगा उसका निर्णय बिल्कुल असच होगा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 क्योंकि सौंदर्य सौंदर्य तो रूप है आंख फोड़ लेना तो तुम त्यागी हो क्योंकि सौंदर्य तो रूप है आंख का सुख है ये तो सब इंद्री के सुख है इन सब को छोड़ देना इन सबको त्याग देना और इंद्री के सारे द्वार बंद कर दिए जाए तो आदमी क्या बच रहता है बताया आपको कुछ भी नहीं नकाश इंद्री से सब तरफ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 दुख सिकोड़ता है आदमी को तोड़ता है दुख में एक आदमी द्वार बंद कर लेता है अपने कोने में बैठ जाता है क्यों दुख सिकोड़ता है दुख संकुचित करता है दुख कुंठित करता है दुख ज्यादा हो जाए तो एक आदमी आत्महत्या कर लेता है क्योंकि आत्महत्या के द्वारा वो अंतिम रूप से अपने को सिकोड़ लेता है कब कि किसी से संबंधित होने कोई जरूरत नहीं आत्महत्या का और क्या मतलब है इतना मतलब है कि हमें किसी से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 वो जो अंतहीन फैला हुआ है वो जिस फैलाव का कोई अंत नहीं है कहीं भी चले जाए वो फैलता ही चला गया फैलता ही चला गया और फैलता चला गया कहीं नहीं पहुंच सकते जहां पता चल जाए कि फैलाव का अंत आ गया उसी को तो ब्रह्म कह दे यानी विस्तार ब्रह्मयानी अंत हीन विस्तार तो जो आदमी जितना सिकुड़ जाएगा उतना ही इस विस्तार से टूट जाएगा जो आदमी जितना फैल जाएगा वो उतना इस विस्तार से एक हो जाएगा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 खुशी तो खुशी कहां धर्म का खुशी से क्या संबंध है उदासी ये जो दुर्भाग्यपूर्ण छाया उदासवादी की पड़ी है धर्म के ऊपर इससे धर्म धीरे धीरे छीन हो गया रुग्ण लोगों का अड्डा हो गया स्वस्थ लोगों का रुगण आदमी की घोषणाएं होती है कुछ अस्वस्थ आदमी की भी कुछ घोषणाएं है होती हैं ईश्वर रुग्ण और अस्वस्थ लोगों के पंजे में पड़ गए इसलिए बहुत मुश्किल हो गई तो सुनी होगी ना आपने बात की एक लोमड़ी एक अंगूर के पास पहुंच गई थी भली भांति सुनी होगी वो लोमड़ी हर गांव में रहती हर कोई पहचानता अंगूर के गुच्छे थे बहुत शानदार बहुत रस से भरे हुए कुछ तो स्वाभाव था लोमड़ी छलांग लगाने लगी उन्हें पाने को लेकिन लोमड़ी ही छलांग छोटी थी अंगूर के गुच्छे टूटे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 दस को शायद हम हार छोड़ी गए शायद हमारी छलांग छोटी पड़ गई झुकते दूर थे यह मानने को अहंकार राजी नहीं होता कोई राजी नहीं होता ये बात को मानने को कि मैं हार गया हारहंकार स्थान हमें सोचता है वो चीज जीतने लायक ही नहीं जीत के करते थे क्या हमने जीतना ही नहीं चाहा, इसलिए नहीं जीते हमने छोड़ दिया जीतने का ख्याल वो चीज ही व्यर्थ थी साथ। एक एक एक सन्यासी सन्यासी के के पास मैं मिलने गया वे सन्यासी मुझे अपना एक सुनाने लगे। वे एक बड़े सन्यासी के गुरु। वे मुझे मुझे अपना गीत गीत सुनाने सुनाने लगे। लगे, बड़े और गुरु, उनके वक्त जो वहां दस पचास थे उससे हिलाने लगे बहुत बहुत सुंदर आप भी होते आप भी सुंदर कहते गीत सुंदर था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 ये अच्छा लगा मैंने उनसे कहा कि आपने कभी सोचा अगर आपको फिक्र नहीं है स्वर्ण सिंहासन की तो कविता किसने लिखी स्वर्ण सिंहासन के बारे में? ये बार बार कहने की क्या जरूरत है कि मैं अपनी धूल में मजे में मुझे तुम्हारे स्वर्ण सिंहसन से कुछ भी नहीं लेना अगर कुछ भी नहीं लेना तो इस स्वर्ण सिंहसन की याद भी क्यों है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 वो गांव बदला ले रहा है वो गांव कविता बन रहा है वो गांव कह रहा है कि कंडम करो इस स्वर्ण सिंहासन को निंदा करो इसकी कह ही नहीं पाने योग हमें क्या लेना देना हो अपनी धूल में मजे में धूल में आप मजे में हो तो रहो मजे में मजे में रहने वाला किससे कहने जाता है क्या जरूरत है ये चिल्लाने की क्या जरूरत है क्या प्रयोजन है ये स्वर्ण सिंहासन दिखाई क्यों पड़ता है गांव का एक लकड़हारा है, लकड़िया काट के लौट रहा था बहुत सीधा और भला और बहुत प्यारा आदमी था।, था उसकी पत्नी भी सातवा बहुत बहुत काटते बेचते और गुजारा कर रहे थे पत्नी तो पीछे थी पति ने देखा की राह के किनारे किसी किसी घुड़सवार का किसी यात्री का शायद बस नहीं गिर रही है, थैली गिर गई है स्वर्ण असरफियों की कुछ असरफिया बाहर पड़ी है। कुछ असर हैं, कुछ असरफिया झोली के भीतर है थैली के भीतर है हजारों होंगी ठहरा एक क्षण उसे ख्याल आया कि मैं तो ठीक हूं मैंने तो स्वर्ण के ऊपर विजय पाली लेकिन कहीं मेरी पत्नी का मन न डोल जाए पतियों को कभी भरोसे नहीं आता कि पत्नियों की भी कोई सहमर्थ हो सकती है और उसको कभी विश्वास नहीं आता मैं तो ठीक हूँ जल्दी से गड्ढे में सरका दी हुआ सर्फिया और थैली और मिट्टी डाल दी उठ भी नहीं पाया था मिट्टी डाल ही रहा था कि पत्नी पीछे आगे उसके पीछा कर रहे हैं आप कैसे रुक गए क्या हुआ अब कसम ली थी कि सकती बोलेंगे बोलना नहीं बड़ी मुश्किल होगी कसम लेने वालों के साथ ये झंझट बजाए। कसम ले ली फिर रोज झंझट क्योंकि अकल तो होती नहीं कसम में होती है विवेक तो होता है, तो तो है। जिनके पास बुद्धि और विवेक होती वो व्रत तो नहीं रहते हैं उस व्रत से तो अपने को बांध लिया अब बड़ी कसम अब बड़ी मुश्किल अब सामने क्या करें क्या ना करें झूठ बोल नहीं सकते और मजबूरी में बोला गया सत्य सारा सौंदर्य को देता है। जब आनंद से सत्य निकलता है तो सुंदर और जीवित होता है और जब मजबूरी से परेशानी से निकलता है तब असत्य से भी ज्यादा कुरूप हो जाता है लेकिन व्रत वाले आदमी से ऐसे ही कुरूप सत्य निकलते हैं क्योंकि तो उसका तो सारा जीवन परेशानी का और जबरदस्ती का जीवन है कहा मजबूरी से कि तू नहीं मानती तो कह देता हूं कि हां असर्फियां पड़ी थी और उन्हें मैंने यह सोच के कि कहीं तेरा मन न डोल जाए उनको गड्ढे में सरका के मिट्टी से डर दिया वो पत्नी खूब हंसने लगी उस दिन होना था कि सारी दुनिया उस जंगल में होती तो समझ लेती कि वो पत्नी क्यों हंसने लगी उस दिन सबकी जरूरत थी कि वहाँ होते हम और सुन ले वो पत्नी खूब हंसने लगी और खूब हंसने लगी उसके पति ने कहा कि हंसती क्यों पागल हो गई क्या उसने कहा मैं इसलिए हंसती हूँ कि मैं हैरान हो गई तुम्हें अब भी स्वर्ण दिखाई पड़ता है और फिर मैं ये पूछती हूँ कि तुम्हें मिट्टी पे मिट्टी डालते हुए जरा भी लाजना आई शरण ना आई तुम्हें स्वर्ण दिखाई पड़ता है और मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो और सोच रहे हो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो मैं तो सोचती थी कि तुम स्वर्ण को जीत लिए लेकिन नहीं अभी जीत बहुत दूर है अभी स्वर्ण तुम्हें तो दिखाई पड़ता मैंने उन सन्यासियों को कहा आपको राज सिंहासन दिखाई पड़ता है आपको धूल में और राज सिंहासन में फर्क दिखाई पड़ता है फिर मामला बहुत दूर है और कहीं कोई घाव रह गया कहीं कोई पीड़ा रह गई जो कंटेन कर रही ये जो साधु संन्यासी जीवन के हर भोग को इतनी निंदा करते दिखाई पड़ते इसका कोई और कारण नहीं सिवाय इसके कि भीतर घाव रह गए जीवन के हर सुख का जीवन के हर रस का जो निरंतर खंडन और निंदा चलती है उसके पीछे और कोई मनोवैज्ञानिक कारण नहीं पीछे घाव रह गए वो घाव बदला ले रहे हैं वो जिन लोगों को भी उन सुखों में देख रहे हैं उनसे बदला ले रहे हैं उनको कह रहे हैं कि तुम पापी हो और नरक जाना पड़ेगा एक ही यही सहारा है कोई पापी जो सुख ले रहे नरक चले जाएंगे और तो कोई सहारा नहीं भीतर तो मन इन्हीं पापों में जाने का होता है लेकिन नरक के भय से किसी किसी तरह भैसे ये जो ये जो कंडेमनेटरी ये जो निंदक का ये जो अस्वस्थ रुगण और जीवन के आनंद को उपलब्ध न करने वाले असफल लोगों की लंबी पंक्तिबद्ध परंपरा है वो परंपरा धर्म की गर्दन को है। उसने दी है, है उसने पूरी तरह से। इन्होंने किस ये सारी की सारी निंदा करने मनुष्य जाति के ऊपर ये, ये बादल घना कर दिया कालास जीवन का सारा छंद छिन्न भिन्न हो गया यह सफल होने की इनका सीक्रेट इनकी तरकी इनकी विधि क्या थी ये लोग आकस्मिक रूप से सफल नहीं हो सकते सारे जगत में उदास चेहरा हंसते हुए चेहरों पर क्यों जीत गया रुग्ण चित्त स्वस्थ चित्त के ऊपर हावी क्यों हो गया इसने कौन सी तरकीब का उपयोग किया कि जीत सका इसका राज क्या था इसका सीक्रेट क्या था उसका सीक्रेट है मैं एक जल प्रपात को देखने गया पूर्णिमा की रात में और एक निर्जन पहाड़ से गिरती हुई नदी को देखने गया अद्भुत थी वो रात अद्भुत था वो जल अद्भुत थी वे पहाड़िया कौन सी रात अद्भुत नहीं है कौन सा पहाड़ अद्भुत नहीं है कौन सी गिरती हुई नदी अद्भुत नहीं है? लेकिन आंख चाहिए एक मेरे मित्रों ने मुझे वहां ले गए थे थोड़ी ही दूर पहाड़ के नीचे रास्ते पर गाड़ी रोक देनी थी फिर थोड़ी दूर पैदल जाना जिस रास्ते पर की, वहीं गाड़ी रोकी हवाओं में ठंडक हाँ मालूम होने लगी मैं और मेरे मित्र उतरे और हम बाहर चलने लगे तो मैंने अपने मित्र को कहा कि तुम्हारे कार के ड्राइवर को भी बोला वो क्यों वहां बैठा रहे इतने सौंदर्य के निकट यहाँ क्यों बैठा रहे उसे बुला लें वो हंसने लगे और कहा आप ही बुला लेंको तो समझाने को कहा कि दोस्त तुम भी आ जाओ, क्यों यहाँ बैठे रहोगे इस रास्ते पर आदमी की बनाई हुई सड़क पर क्यों बैठे रहोगे जबकि परमात्मा का बनाया हुआ प्रभात बिल्कुल बाहर चलो वो ड्राइवर हंसने लगा उसने कहा जाइए आप वो ड्राइवर कहने लगा मैं तो हैरान हूं कि लोग क्या देखने इस पहाड़ पर आते हैं वहां कुछ भी नहीं है साहब कुछ पत्थर है और पानी गिरता है और कुछ भी नहीं वहां कुछ है ही नहीं देखने जैसा आप लोग कहे के लिए दीवाने हो जाते हैं यही मत समझ में नहीं आता मुझे कई दफा लोगों को लाना पड़ता है वो वहां देखने जाते हैं मैं यहां बैठा बैठा हंसता हूं कि हो क्या गया है क्या वहां पहाड़ है पत्थर पड़े हैं पानी गिर रहा है आवाज हो रही कहे के लिए दीवाने हो जा रहे मैंने अपने मित्र को कहा कि तुम्हारा ये ड्राइवर गलत धंधा चुन लिया है इसे धर्म गुरु हो जाता तो ज्यादा सफलता मिलती कहे के लिए ड्राइवर होना बैठा हुआ यह साधु संत हो जाता तो महात्मा हो जाता इसको सीक्रेट पता है ट्रेड सीक्रेट पता है कि जीवन की निंदा कैसे की जाती जीवन की निंदा इस भांति की जाती है जीवन की वृहत इकाई को तोड़ दो टुकड़ों में और पूछो कि क्या है इसमें एक जलप्रपात में क्या है तोड़ दो टुकड़ों में उसे बाढ़ पत्थर पानी तोड़ दो टुकड़ों में फिर पूछो कि यह है क्या है इसमें मामला खत्म हो तो गया एक फूल खिला। को खींचे दिए देता है लेकिन पूछो कि क्या है इसमें लाल रंग है सफेद रंग है पखड़िया है जाओ लेबोरेटरी में और केमिस्ट जांच करवा लो तो कुछ केमिकल्स निकल आएंगे कुछ खनिज निकल आएगा कुछ और निकल आएगा है क्या है इसमें बस जान निकल गई अब उत्तर देना बहुत मुश्किल हो गया कि क्या है इसमें आप किसी को प्रेम करते हैं कोई प्रेमी अपने प्रेसी को प्रेम करता है कोई दोस्त अपने दोस्त को प्रेम करता है कोई मां अपने बेटे को प्रेम करती पकड़ लो उसे और पूछो कि क्या है इसमें है क्या इसमें कुछ हड्डियां हैं कुछ मांस मज्जा है और है क्या इसमें जिसके लिए तुम दीवाने हुए जा रहे हो और जांच करवा लो जाके किसी डॉक्टर से कि क्या है इसमें तो क्या निकलेगा कुछ लंबाई की हड्डियां निकलेगी कुछ बजन की मांस मज्जा निकलेगी खून निकलेगा ये सब निकलेगा है, है क्या है इसमें तोड़ दो इनको चीजों को अलग अलग और पूछो कि क्या पागल हो गए पागल हो गए और मजनू हार जाएगा बेचारा क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि एक आदमी के शरीर में मुश्किल से पांच रुपए का सामान है, है भी नहीं पांच रुपए के सामान के पीछे दीवाने हुए जा रहे पागल हुए जा रहा, हुए जा रहा, कह रहा है कह रहे हैं मर जाऊंगा अगर तुम मुझे नहीं मिलोगे पांच रुपये खींचे में डालो अपने घर जाओ कुछ थोड़ा सा लोहा है कुछ कैल्सियम है कुछ ए, म, कुछ और धातुएं हैं कुछ फास्फोरस है इस तरह की चीजें हैं शरीर में और कोई अस्सी परसेंट तो पानी है तो सड़क सड़क में मिल रहा है नल से क्या इतनी हो जाए तोड़ दो चीजों को टुकड़ों में और फिर पूछो क्या है इसमें और आप जीत गए और दूसरी तरफ कोई उत्तर खोजना उसके मामला धर्म गुरु को यह तरक पता चलती है बहुत पुराने धर्म की चीजों को तोड़ दो दूसरा आदमी हार जाए उत्तर देना फिर बिल्कुल कठिन है क्योंकि वो जो है वो जोड़ में वो जो है जो, जो, जो पकड़ता है और खींचता है फूल में जो सौंदर्य है वो न तो केमिकल्स का है न खनिज का है न रंगों का है इन सब के में कोई अरूप प्रकट हो जाता है आदमी में जो प्रकट हो रहा है वो हड्डी हाँ मांस मचा नहीं है लेकिन इन सब के जोड़ से वो सिचुएशन बनती है वो भूमिका बनती है कि वो जो अरूप है वो प्रकट हो जाता है वो जो आत्मा है वो प्रकट हो जाता है प्रेम उसकी तरफ बहा जा रहा है न कैल्सियम की तरफ न फॉस्फोरस की तरफ न हड्डी की तरफ न खून की तरफ न पानी की तरफ लेकिन इनको तोड़ के अलग कर दो तो वह अरूप विलीन हो जाता है और लेबोरेटरी में यही चीजें रह जाती है मार्क ट्वेन का नाम आपने सुना होगा अमेरिका का एक खूब हंसने वाला हंसौड़ा हाँ आदमी था और कई बार उतरे हुए चेहरे जो शास्त्रों में नहीं लिख पाते वो हंसता हुआ आदमी किसी एक छोटी बात में रह जाता मार्क ट्वेन का एक मित्र था वो एक बहुत बड़ा उपदेशक था बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी था उसने मार्कटून को कहा कि कभी तुम मेरा प्रवचन सुनने नहीं आए मार्कटोन ने कहा क्या रखा प्रवचन में हम भी बोलना जानते हैं सभी बोलना जानते हैं बोलने में क्या रखा होगा और सब उधार बातें हैं सब चुराई हुई बातें हैं इधर से चुरा ली उधर से चुरा ली बोल दिया है क्या इसमें कौन सी नई बात है जो मैं सुनने हूं? उसके मित्र ने कहा फिर भी एक बार तो तुम आओ उसने का मत कर उसके मित्र तो ने बहुत सोचा बहुत विचारा कि मार्कपेन कल आएगा तो कुछ मौलिक कोई विचारपूर्ण चिंतन नहीं मिला तो क्या सोचेगा मन में उसने बहुत सोचा उसके मन में जो जो जो जो गहरे से गहरे अनुभव थे वो सारे उसने उस प्रवचन में कहे जिसमें मार्ग मौजूद था वो सामने बैठा लेकिन मार्क पेंट बिल्कुल सख्त जैसे स्कूल में परीक्षक बैठता है बच्चों के सामने ऐसा बैठा हुआ जिसे वो इंस्पेक्टर में सुन रहा। वो भी है बार बार देखता है मुस्कुराए शायद उसके मन पे कोई भाव आकिन नहीं वो बिल्कुल धर्म गुरु है वो बिल्कुल बैठा हुआ है वो घबराया जा रहा है उसका पसीना छूटा जा रहा है की नहीं नहीं, नहीं आते, इसकी आँख जरा जपकती भी भी इससे इशारा भी नहीं मिलता है, पागल हो गए तो दोनों मार्ग ट्विन को लेकर मिलकर गाड़ी में बैठ गया रास्ते में डरते डरते कैसा लगा मैंने जो कहा वो कैसा लगा मार्ग टून का क्या लगना था उसमें था क्या किसको पूछते हो क्या लगा घंटा भर खराब कर दिया सिर्फ हाड़ा था क्या वहां उस आदमी ने तो कुछ भी नहीं था मैंने जो कहा वो कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था सब शब्द ही शब्द थे और तुम्हें मैं बता दू शायद तुम्हें पता न हो कि मैं पिछले सप्ताह एक किताब पढ़ रहा था उसमें इस शब्द सब जो जो तुमने कहा एक एक शब्द उसमें मौजूद सब नकल सब बारोल सब उधार इसमें मौलिक कुछ भी नहीं है ख्याल छोड़ दो भ्रम कि बड़े मौलिक चिंता को वो लोगों ने किताब नहीं पढ़ी इसलिए ताली बजा रहे थे मैंने वो किताब पढ़ी है वो आदमी तो बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसने कोई किताब पढ़कर के नहीं बोला था वो उसने कहा ये तो हो भी सकता है कि मैंने जो कहा उसमें से कोई बात किसी किताब में हो लेकिन तुम कहते हो एक ही किताब तो ने सब शब्द उसने कहा एक एक शब्द लगा लो सर्त लगा ली लिखी है सौ डॉलर की शर्त अगर तुम वो किताब मुझे बता दो जिसमें मैंने जो कहा है एक एक शब्द को उसने कसू थे किताब भेज दूंगा है सौ रुपए लेकिन गलती में था वो मार्टे सौ रूपये जीत गए सौ रुपये भेज दें नौकर के हाथ किताब में sab do post some stuff. इकट्ठी की तब था एक गीत में क्या है शब्दी तो होते हैं लेकिन शब्दों के जोड़ से कोई चीज प्रकट होती जो है जो शब्दों से ज्यादा है शब्दों से ऊपर है शब्दों से बहुत ज्यादा है चीजें जोड़ से ज्यादा है चीजें जोड़ ही नहीं है अगर चीजें जोड़ ही है तो जगत में फिर कोई परमात्मा नहीं है फिर कोई आत्मा नहीं है। चीजें जोड़ से ज्यादा है गणित का जोड़ नहीं है कि दो चार ही होते हड्डी और मांस मज्जा का जोड़ हड्डी और मांस मज्जा का जोड़ ही नहीं है कुछ चीज इस जोड़ से ज्यादा प्रकट हो है जोड़ केवल एक अवसर है एक मौका है जिसमे वो जो ट्रांसेंडेंट है वो जो पार है अतीत है वो प्रकट होता है एक कवि ने चार शब्द इकट्ठे किए हैं उस भाव को प्रकट करने के लिए जो शब्दों से पार है उन चार शब्दों के जोड़ में वो भाव स्पंदित होता है एक चित्रकार ने रंग इकट्ठे किए हैं और एक चित्र बनाया है चित्र रंगों का जोड़ नहीं है चित्र रंगों का जोड़ नहीं रंगों के जोड़ से उसे प्रकट करने की कोशिश की है जो रंगों में नहीं आता शब्द से उसे कहने की कोशिश की जाती है जो निश्च है मैं प्रेम से आपका हाथ अपने हाथ में ले लेता हूं लेकिन प्रेम से लिया गया हाथ और मैं क्रोध से आपका हाथ अपने हाथ में ले लेता हूं इन दोनों हालतों में विज्ञान कोई फर्क नहीं कर सकता कि दो हाथों के जोड़ में क्या फर्क है क्रोध से हाथ में लिया गया हाथ प्रेम से हाथ में लिया गया हाथ अगर इन दोनों हाथों की वैज्ञानिक परीक्षा की जाए तो हड्डी मांस मर जाए दूसरे को जगड़े हुए मिलेंगे और कुछ भी नहीं लेकिन प्रेम से हाथ में लिए गए हाथ में फर्क क्रोध से हाथ में लिए गए हाथ में फर्क क्या फर्क दो हाथों का मिलना दो हाथों का जोड़ नहीं है उससे ज्यादा भी कुछ है और वो ज्यादा किसी लेबोरेटरी में किसी तराजु पर पकड़ में नहीं आता वो ज़्यादा पकड़ में नहीं आता, वो ज्यादा चूंकि पकड़ में नहीं आता पकड़ से छूट जाता है एकदम छूट जाता है जहां हमने चीजों को तोड़ा वो विलीन हो जाता है बस ये तरकीब है सारे जीवन को निंदित कर देने कि भोजन में क्या है स्वाद में क्या है थोड़ी सी लाल और क्या है जीव और उसमें थोड़े से जीव के जो संवेदनशील प्रभावित हो जाते हैं तो ठीक तो है थोड़ी रस सी जाते हैं क्या संगीत में क्या है एक पागल आदमी ठोके चला जा रहा तारों को रात बैठे सुन रहे दिमाग खड़ा एक आदमी तार ठोंक रहा है कर क्या रहा है वो आदमी सितार में है क्या तार कसे हैं और एक आदमी के चला जा रहा है कानों के पर्दों पर थोड़ी आवाज की चोट पड़ गई और है क्या नहीं लेकिन है बहुत कुछ है वो सितार के तार ही नहीं आदमी के हाथ ही नहीं वो तंबूरा ही नहीं कान पर पड़ती चोट ही नहीं इन सबके इकट्ठे जोड़ से कुछ प्रकट हो गया है जो जोर से बाहर अवरती है और पार है। वो जो पा है वही जीवन का रस है वही जीवन का छंद है लेकिन गणतज्ञों ने निंदकों ने तोड़कर रख दिया जीवन को कह दिया जीवन असार है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ये जो जीवन की असारता अगर मन में पकड़ गई हो जीवन की व्यर्थता अगर मन में पकड़ गई हो जीवन का दुख अगर मन में पकड़ गया हो तो परमात्मा और आपके बीच अलंगखाइए आपने खड़ी कर ली परमात्मा अगर कुछ है तो रस है परमात्मा अगर कुछ है तो छंद है परमात्मा अगर कुछ है तो काव्य है परमात्मा अगर कुछ है तो अरूप का स्पंदन वो जो टुकड़ों में छूट जाता है और समग्र में इकट्ठा हो जाता है।, वो है और उसे पाने के लिए ये गलत दृष्टि मन से हट जानी चाहिए निंदक का भाव मन से हट जाना चाहिए भोजन भी ऐसे इतने आनंद से जैसे मंदिर की प्रार्थना तब आपको पता चलेगा कि भोजन क्या है भोजन भी ऐसे जैसे मंदिर की पूजा और प्रार्थना भोजन भी ऐसे जैसे भगवान का प्रसाद तब अन्न भी ब्रह्म हो जाए तो आश्चर्य नहीं है क्योंकि वो भाव फिर भोजन के स्वाद में नए अर्थ को प्रकट कर देगा जीवन के छुद्रतम में भी विराट मौजूद है लेकिन छुद्रतम को विराट की दृष्टि से देखने की क्षमता और आद्रता छुद्रतम में भी एक एक आंख में भी उसकी झलक है लेकिन देखने का सवाल एक एक फूल में भी वो है एक एक पत्ते में भी वो है लेकिन देखने की बात और जब देखने में कोई तैयार हो जाता तो दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है वो तो है लेकिन हमने तो विरोधी रुख बनाते रखा है हम तो पीठ किए करे, निंदक हमेशा पीठ किए हुए खड़ा है उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो तीसरे सूत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन के निंदक नहीं जीवन के प्रेम अगर ध्यान की परिपूर्ण में प्रवेश करना है तो जीवन का प्रेम आमूल समकर जीवन का प्रेम बिना निषेध के प्रेम फूल का भी और कांटे का भी क्योंकि फूल शायद ना हो सकता अगर कांटा न होगा के बिना शायद फूल ना हो सकता फिर जिस जड़ से फूल निकलता है उसी से कांटा निकलता है तो कांटे और फूल के भीतर गहराइयों में, कही में कहीं ना कहीं कोई तादात्म कहीं ना कहीं कोई एकता कहीं ना कहीं एक ही बात होनी चाहिए नहीं तो कांटा और फूल से फूल निकलता वहीं से कांटा निकलता उसी जड़ से उसी बीज से तो कांटे और फूल में ऊपर हमें विरोध दिखाई पड़ता रहा लेकिन भीतर गहरे में विरोध नहीं हो सकता और विरोध है तो फूल को भी प्रेम कांटे को भी प्रेम प्रकाश को भी प्रेम और अंधकार को भी प्रेम भले को भी प्रेम और बुरे को भी प्रेम तो क्योंकि शायद जैसे फूल और कांटा एक ही जगह निकलता है भला और बुरा अंधेरा और प्रकाश भी एक ही जगह जन्म आते और निकलते शायद हम उनकी गहरी यूनिटी को नहीं खोज पाते इसलिए हम विरोध दिखाई पड़ता है कि अंधेरा बुरा और प्रकाश अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है अंधेरा बुरा और प्रकाश अच्छा क्योंकि अंधेरा ना हो तो प्रकाश के होने की भूमि ही मिट जाती है प्रकाश है क्योंकि अंधेरा है फूल है क्योंकि कांटा है राम है क्योंकि राम है तो राम तो होने की जड़ जाती है समग्र जीवन के प्रति प्रेम का भाव तो इस सारे जीवन में एक यूनिटी एक एकात्म एक तार फैला हुआ मालूम पड़ेगा वो जो इनर यूनिटी है वो जो अंतरस्थ एकता है उसी का नाम परमात्मा है जीवन के भीतर जो अंतरस्थ एकता है अखंड कांटे और फूल में भी नहीं टूटती और जुड़ी है अंधेरे और प्रकाश में भी नहीं टूटती और जुड़ी है जीवन और मृत्यु में भी नहीं टूटती और जुड़ी है वो जो अखंड सूत्रबद्धता है हमें तो उल्टा दिखाई पड़ता है जीवन तो अच्छा लगता है मौत बुरी लगती है पर आप पागल हो गए अगर जीवन अच्छा मौत बुरी है और मौत न हो तो जीवन हो सकता है मौत है इसलिए जीवन मौत और जीवन किसी आंतरिक इकाई के दो हिस्से किसी एक ही सिक्के के दो पहलू और सिक्का अगर बचाना है तो दोनों पहलुओं को ही बचाना पड़ेगा एक पहलू नहीं बचाया जा सकता ऐसा नहीं हो सकता कि एक पहलू बचा लें दूसरा प्रेम जीवन के प्रति प्रेम जिस दिन मौत के प्रति भी प्रेम बन जाता है फूल के प्रति प्रेम जिस दिन कांटे के प्रति भी प्रेम बन जाता है काश के प्रति प्रेम जितना अंधकार के प्रति भी प्रेम पड़ता है सारे जीवन की इकट्ठे पूरे जीवन के प्रति प्रेम उस दिन उस दिन ही केवल ध्यान की परिपूर्णता उपलब्ध हो सकती है उसके पहले नहीं निंद। निंदक का भाव छोड़ दे तोड़ने वाले का भाव छोड़ दे वो एनालिस्ट तो विश्लेषक का भाव छोड़ दे एक सिंथेटिक एटीट्यूड चीजों के इकट्ठे होने का भाव तो फिर फिर जीवन में घटना घट गट सकती है फिर घट सकता है वो फिर उतर सकता है वो लेकिन हम पूरी मनुष्यता पीड़ित रही है इस निंदा के भाव से उन निंदकों ने सब चीजों को दो हिस्सों में तोड़ दिया ये भाव अधार्मिक है व्यक्ति का भाव प्रेमी का भाव है परिपूर्ण प्रेम का भाव तो जीवन के प्रति प्रेम की सरिता को बहने दें बेसर्त क्योंकि सर्क लगाई कि निंदा शुरू हो गई यह मत कहें कि मैं इसको प्रेम करूंगा और उसको नहीं क्योंकि इसको और उसको के बीच कोई आंतरिक एकता है यह मत कहें कि मैं इसको चाहूंगा और उसको नहीं ये मत कहें कि यह मुझे पसंद है और वो नहीं जो आपको पसंद है और जो आपको पसंद नहीं है वो दोनों एक ही जगत में एक साथ मौजूद है उनके भीतर कोई आंतरिक एकता है ये मत कहे कि मैं स्वर्ग जाऊंगा नरक नहीं ये मत कहे कि मैं सुखी चाहूंगा दुख नहीं ये मत कहे कि मैं जन्म ही चाहता हूं मृत्यु नहीं एक सूफी फकीर औरत की राबिया <laughs> वो एक दिन एक गाँव में भागी हुई चली जाती उसके हाथ में एक मसाल थी और एक हाथ में पानी का घड़ा था लोगों ने पूछा कि राबिया ये क्या हो गया है दी जाती पागल हो गई हो ये हाथ में मसाला और घड़ा किस लिए उसने कहा कि मैं जा रही हूं कि मसाल से स्वर्ग में आग लगा दू और पानी से नरक को डबो दून का क्या हो गया तुम्हें उसने कहा कि इन दोनों स्वर्ग और नरक के फासले ने धार्मिक आदमी को नष्ट कर दिया धार्मिक आदमी चुनाव करने लगा कि नरक मुझे जाना नहीं स्वर्ग मुझे जाना और जिसने जगत में चुनाव किया उसने पूरे परमात्मा को स्वीकार नहीं किया पूर्ण के स्वीकार का अर्थ मेरी कोई चॉइस नहीं मेरा कोई चुनाव नहीं मैं ये नहीं कहता कि ये पसंद और वो नापसंद मैं ये कहता हूं जो है वो प्रीति कर जो है वो प्रेम का पात्र है जो है अगर मुझे उसमें कुछ पसंद नहीं पड़ता तो ये मेरी गलती होगी ये मेरी भूल होगी ये मेरी नासमझी होगी क्योंकि तो वो दोनों एक साथ हैं, तो उन दोनों के भीतर कोई आंतरिक संबंध है कोई आंतरिक इकाई है कोई आंतरिक जोड़ है और जो पूरे को जानता होगा वो जानता होगा हो कि वो दोनों एक साथ ही हो सकते हैं अलग अलग जिस दिन इतना चॉइस इतना चुनाव रहित चित्त हो जाता है उस दिन ध्यान हो गया तो ध्यान को मैं कहता हूं च्वाइसलेसनेस ध्यान को मैं कहता हूं अचुनाव अनिर्णय अभेद जीवन की समग्रता को उसकी समग्रता में जैसा है वैसी स्वीकृति तब तक ध्यान के आने में देर कहां रही फिर कहा बाधा फिर कहा रहे पहाड़ कहा रही, रही दीवालें जिन्हें पार करना गिर गए तो ये मैं तीसरा सूत्र आपको कहना चाहता हूँ जीवन के प्रति प्रेम बहुत हो चुकी जीवन की निंदा और उसका फल भी बहुत भोगा जा चुका है जीवन के निंदकों ने ही ये जगत ऐसा गंदा ऐसा गुरु और ऐसा व्यर्थ बना दिया काश जितनी निंदा की गई जीवन की इतने जीवन के प्रेम के गीत गाए गए होते काश जीवन के आनंद की इतनी उद्भावनाओं को उठाया गया होता जीवन की क्षुद्रतम बातों के प्रति भी प्रेम की गंगा बहाई गई होती तो ये पृथ्वी कुछ और होती कुछ दूसरी होती बिल्कुल दूसरी होती, ये सुंदर होती ये होती, ये सत्य होती लेकिन ये नहीं हो सका क्योंकि धर्म रुग्ण निंदकों के हाथ में रहा है अब तक धर्म हंसते हुए चेहरे का नहीं बन पाया रोते हुए चेहरे का है ये तीसरा सूत्र स्मरण रखेंगे इसे थोड़ा जीवन में प्रयोग करेंगे तो उसके बहुल परिणाम आने सुनिश्चित है अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे दस मिनट के लिए